आध्यात्मरायण महात्म्य अधियमानाम पार्वत्याम रामगीताम प्रयत्नत शुवा गृह सो पठन् नारायण उस समय रामगीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्नपूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम पर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कला रूप हो गए ब्रह्मत्यादि पापानाम निष्कृति यदि वाछति राम गीता पढ़ा मुच्यते नर यदि कोई पुरुष ब्रह्महत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल एक मास रामगीता का पाठ करने से छूट सकता है दोष दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभव पापम यने रामगीता विनाशये। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे रामगीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है शालग्राम शिलाग्रह चु्यस्वस्थ सन्निधतीद्व राम गीता पठे तो जो पुरुष शालाग्राम शिला के आगे तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने रामगीता का पाठ करता है सत्फल आवाप्नोति यद्वाचोपी न गोचरम उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है राम गीता पठन भक्तियाँ यद्राद्धे भोजये द्विजा तस् पितरस या तेवैषोपरम पद जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्तिपूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं एकादश्याम निराहारो नियतो द्वादशी दिने से तरोमूलेम गीता पठेत्यह तो ये राघव साक्षा सर्वद से पूज्यते जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्री रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर रामगीता का पाठ करता है वह साक्षात रामरूप ही है उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं बिना दानम बिना ध्यानम बिना तीर्थावगाहनम रामगीता नरोधि तदनंतल राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान ध्यान अथवा तीर्थस्नान के ही अक्षय फल पाता है बहुना किमें होते शुणुनाज तत्त श्रुते स्मृतिपुराणेती हाशा गुता च अरहतिनाल्पमध्यात्म रामायण कलामी हे नारद और अधिक क्या कहा जाए जो वास्तविक बात है वसुन श्रुति स्मृति पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री आध्यात्म रामायण की एक तुक्षकला के समान भी नहीं है अध्यात्म रामचरित मुनेश्वराय महात्म में तदुदित कमलासने श्रद्धया प्रतिजा समर्थ हो। प्राप्त होते विष्णु पदवी सृप्यम यह आध्यात्म रामायण का महात्म श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज से कहा है इसे जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है ये श्री ब्रह्मांडपुराणे उत्तरखंडे आध्यात्मरामण महात्म्य संपूर्ण